भक् गण हमारे संत हृदय हमारे आत्मसखा श्री मदन गोपाल जी और शिव जी से हम लोग में भजन प्रवचन सुन रहे हैं मन को सरस कर प्रभु के चरणों में लगाने का भजन एक अमृतमय साधन है कि भजन भी हो उसमें अध्यात्म की गहराई भी हो और उसमें डूबकर उसको समझने की चाहत भी हो तो हर राह सरल हो जाती है और फिर वेद का अमृत हो तो सब कुछ मिल जाता है हम ऋग्वेद में हैं और एक एक ऋचा एक एक शब्द निरंतर एक धारा के रूप में प्रवचन गंगा के रूप में हम चल रहे हैं और अभी तक हमने जाना है कि जिस प्रकार प्राइमरी क्लास के ही क्लास होती है वहां बच्चे प्रतीकों के माध्यम से अक्षरों का ज्ञान करते हैं। फिर वो कक्षा कक्षा आगे बढ़ते हैं और अब उन्हें एक एक अक्षर जोड़ के शब्द नहीं बनाना पड़ता वो पूरी कथा सहज ही हृदय अंगम करते हैं। उसी प्रकार अध्यात्म भी एक पाठशाला है उसे भी समझना चाहिए एक बार गंगोत्री से बहुत दिव्य ऋषि पधारे और ऊपर गहराइयों से आ रहे थे कानन वन नंदन वन से जो गंगोत्री से ऊपर पर्वत श्रेणियों पर हैं और आयु भी उनकी सौ से ऊपर थी तो जब हरिद्वार में आए तो सब ने कहा कि ये गुफाओं में रहने वाले ऋषि हैं बहुत बड़े वेदज्ञ हैं लेकिन इनके विषय में लोग बहुत कम जानते हैं दो तीन दिन तक चार दिन तक वो सभी आश्रमों में मंदिरों में घूमते रहे और वो बोलते नहीं थे मौन रहते थे तो सबने कहा कि इनसे चर्चा की जाए तो वहाँ सन्यासियों ने और भक्त समाज लोग से प्रार्थना करी तो उनका क्या आप बोलते नहीं हैं तो उनका सारे इलाके का नहीं बोलते हैं तो कहा फिर आज आप हमें भी कुछ ज्ञान दीजिए तो उन्होंने एक ग्रंथ उठाया तो उस पे माँ लक्ष्मी जी की पूजा थी कमल दल निवासिनी सदा सुहासिनी तो पढ़ने लगे बोले कबूतर से कहा मोती से माँ और ललिता का लाभ मिला तो बना कमल तो एक ने भड़क के कहा कि आप सीधे सीधे शब्द क्यों नहीं पढ़ते तो बोले कि ऐसा पढ़ना गलत है बोले नहीं ये तो प्राइमरी केजी क्लास में होता है और बोला बड़ी क्लासों में बोला वो तो सीधे सीधे पढ़ते हैं तो कहा अभी इतने दिन से मैं जो आपका सब देख रहा था तो ये आपकी केजी क्लास थी ना धर्म की बाहर के आपके पूजा पाठ हवन कीर्तन जो भी मैं कराता रहा उसका केवल बाहर ही तो कोई उद्देश्य नहीं था जिस प्रकार पाठशाला में केजी गलत नहीं होती है बाहर के पूजा पाठ भी मैं गलत नहीं कह रहा हूं लेकिन अगर मैं बूढ़ा व्यक्ति फिर पढूं कबूतर से का मोती से मां तो आप कहोगे अरे कैसा ज्ञानी है तो आप सब लोग क्या कर रहे थे उसके साथ आपको आगे भी तो बढ़ना था समाज को उसके आगे भी तो सुशिक्षित करना था उन्हें कुछ अगली क्लास भी तो पढ़ानी थी क्या आप इसी में आड़ के बैठ जाते ये सही नहीं है वो गलत नहीं है यहां कुछ गलत नहीं है जहां केजी और प्राइमरी की कक्षा है वहीं एमए और बीए की भी, बी एमए और उसके ऊपर की भी तो कक्षाएं हैं पढ़ाई है तो हर आप में से प्रत्येक व्यक्ति केवल कबूतर से कहा में ही क्यों जुड़ा है हमने प्रतीक दिए थे आत्मदर्शन के लिए प्रतीकों के माध्यम से हमने क खा गा पढ़ना सिखाया था तो अक्षर ज्ञान करा रहे थे न कि प्रतीक पढ़ा रहे थे और आज हम सब वही कर रहे हैं केवल प्रतीक पढ़ते हैं उसके निहित अर्थों में जाकर जीवन की सार्थकता नहीं खोजते हैं वेद के ऋषियों में आए हैं तो हमारी आंख खुली है जबकि ऋग्वेद के, के आरंभ से ही जब ऋषि ने शुरू किया तो उसने कहा वाह यज्ञ कर्म कांड आदि नैमित है निमित मात्र उन्हीं को जब तुम अंतर्मुखी होकर आत्मा के प्रति करते हो तो वे नैमित कर्म न होकर स्वकर्म कहलाते हैं और आज फिर एक एक करके उन्होंने हमको पढ़ाया आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है हम बाहर आचार्य के रूप में बिठाते हैं आत्मा के प्रतीक के रूप में प्राण वायु उपाचार्य है ज बैठता है सामग्री जो भोजन आदि हम आत्मा को अर्पित करते हैं उसी को बाहर सामग्री में लेते हैं ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की अग्नि है और ये अग्निया असाधारण हैं, क्योंकि नैमित्तिक अग्नियों में उत्पत्ति नहीं होती ब्रह्म अग्निया ही उत्पत्ति को धारण करती हैं पेड़ों के गर्भ में बूढ़े तन की मैल को देह के त्याग से दुर्गंध आदि को भी वो सुगंधित पावन फलों में यज्ञों के द्वारा लौटाती हैं और ऐसी ही ब्रह्म ज्वालाएं जो हमारे जीव मात्र के देह में प्रज्वलित हैं वे ही अन्न आदि को यज्ञा यज्ञ यग्य के द्वारा भस्म ज्योति के कणों में लौटातीं पुनः रक्त मांस आदि के कणों में लौटाती हैं और घर में शिशु का रूप देती हैं न माता जानती न पिता जानता है तो बाहर के सारे कर्म है परमावश्यक है इसके त्याग की बात नहीं करता हूं उन्होंने समझाया लेकिन इन्हें जाकर इनको अब सत्य रूप में भी धारण करो कि नैमितिक जगत से स्वजगत में पधारो तो वेद के भाव स्पष्ट हो जाए जीव रूप हम सब यजमान हैं मंदिर की चर्चा हुई तो पहले ही ऋषि ने कहा कि मंदिर वाह्य जो मंदिर हम बनाते हैं ये नैमित्तिक है इस शरीर रूपी देवालय को पढ़ाने के लिए जहाँ पल्थी के जैसा ही हम चबूतरा बना रहे हैं आपके शरीर के जैसा ही मंदिर का कमरा है सिर के जैसा गुंबद है जटाओं के जुड़े सा कलश है आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है और जीव रूप आप ही के जैसा सदृश जारी वहां खड़ा कर दिया अब खाली प्रतीकों को न भजो प्रतीकों से आत्मदर्शन भी करो प्रतीक भजना यदि पुण्य लाभ है तो उनको अंतर्मुखी होकर के धारण करना उस ज्ञान से अपने को वरद करना अमृत लाभ है तो पुण्य से अमृत तक भी आओ और आज की ऋचा उसी अमृत की ओर हमें प्रेरित कर रही है हमारे ऋषि हैं हिरण्य स्तूप आंगी रस हिरण्य मानी ज्योतियों का स्तूप है स्तंभाकार ज्योतियों का रूप है वो आंगिरस और अंग अंग में व्याप्त जो ऊष्मा है जो गर्मी है जो जीवन रस है उसको पढ़ाने वाले हैं तो इसलिए उनका भावनात्मक नाम ऋषियों के कोई अता पता या मम्मी पापा ये सब नहीं हुआ करते क्योंकि सनातन धर्म में व्यक्ति पूजा का सर्वथा निरोध है सिर्फ आत्म पूजा की बात होती है यहाँ संप्रदायों में केवल व्यक्ति पूजा होती है आत्म पूजा नहीं ये दोनों में भेद है इसे अच्छे से समझ लो यहां प्रत्येक ऋषि प्रत्येक ऋचा आपको अपनी अंतरात्मा से जुड़ना उसकी पूजा करना उसकी साधना करना सिखाएगा संप्रदाय में आत्मा का लोप हो जाएगा व्यक्ति पूजा आएगी ये दोनों में भेद है हम ये नहीं कहते कि कौन सही है कौन गलत है इसका निर्णय आपको करना है सबको करना है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अपना निर्णय करना होता है एक उदाहरण देते हैं हमारे पास विश्वविद्यालय से एक पीएचडी का छात्र आया उसके गाइड ने हमारे पास भेज दिया उसको तो आया कि जी मैं इस पुराण में इस विषय को लेके कर रहा हूं तो हमारे गाइड ने कहा था सर ने कहा था कि हम आपसे भी मिल लें तो हमने कहा आप क्या जानना चाहते हैं कहा इस में जो ये बात है क्या ये सच है मैंने कहा कहाँ है वो बात कहा नहीं उस पुराण में लिखी है क्या ये सच है हमने कहा तुम्हारे लिए वो झूठ है कहला ये आप क्या कह रहे हैं उससे पहले भी सबने उनको सत्य सिद्ध करने का प्रयास किया है और सभी ने ऐसा माना है तो आप मेरे लिए झूठ क्यों कह रहे हो मैंने कहा जब तक ये उस पुराण में लिखी है वो तेरे लिए सत्य नहीं हो सकती जो लिखा है उसको जाके पढ़ो उसे पी जाओ अपने अंतर में मथ डालो तर्क और वितर्क पर उसका पूरा एनालिसिस करो अच्छी तरह से उसको जानो फिर अगर तुम्हारे अंतर से ये बात उभरे कि यह सत्य है तो वो तेरे लिए सत्य है और जब तक तो पुराण में लिखी है कोई तो निर्णय नहीं हो सकता कि वो सत्य है अथवा सत्य है क्योंकि निर्णय हर व्यक्ति को अपना स्वयं करना होता है यह किसी को गिफ्ट नहीं हो सकता ये किसी पे थोपा और लादा नहीं जा सकता इसको गिरवी नहीं रखा जा सकता इसे दान नहीं किया जा सकता प्रत्येक व्यक्ति को अपना सत्य स्वयं खोजना होगा धर्म की राह में क्योंकि धर्म है मेरा मेरी अंतरात्मा से जुड़ना धर्म है मेरा मेरी अंतरात्मा से जुड़ना तो निर्णय मुझे ही करना होगा यहां कोई कसमे खाने कौल भरने वाली बात नहीं है यह सनातन धर्म है और ये व्यक्ति पूजा नहीं आत्म पूजा में विश्वास करता है मंदिरों की हर मूर्ति मेरी आत्मा का प्रतीक है मैं उसे व्यक्ति मान के नहीं आत्मा का बिंब जानकर पूजता हूं इसे सदा याद रखू तो आए ऋचा में प्रवेश करें क्या कह रहे हैं आज की ऋचा ऋषि कह रहे हैं और ये पंद्रहवीं ऋचा है इनकी भी चौदह ऋचाओं का हम पाठ कर चुके हैं और सारे शब्दार्थ जो आपको दे रहा हूं वो निरुप्त निघंटु अमर कोश और किसी भी कौस्तुभ में आपको मिल जाएंगे पुराने भाषिकारों ने जो किया है इसका उत्तर भी देंगे कहा त्व अगने ऋचा खोल अगने नरम तमगने प्रयदक्षिणत पिरी विश्व स्वादुक्षद वसतृीवयाज यजते सोमप दिव ये आज की ऋचा है क्या कह रहे हैं त्व तो अगने अब तो आप लोग भी अर्थ कर सकते हैं मेरे साथ क्योंकि कई बरस आपने मेरे साथ एक एक ऋचा एक एक ऋषि को पढ़ा और आपने देखा कि कोई भी ऋषि ऐसी बात नहीं कह रहा कि एक ऋचा इधर जा रही एक उधर जा रही ना ऐसा लग रहा है जैसे हम मानस का पाठ कर रहे हैं और ये गुरुकुल में 11 वर्ष के बालक है जो ऋषि से वेद पढ़ रहे हैं मेरा ही भोला बचपन है मेरा पूर्वज मेरा ही तो रूप है आज दुर्भाग्य से गुरुकुल शिक्षा नहीं है इसलिए हर ढपली पर अलग अलग राग है तो कहा तुम अग्नि आप ही अग्नि हे आत्मा हे यज्ञ और यहां अग्नि का अर्थ मेरी ब्रह्म ज्वालाओं से है उन अग्नियों से है जो उत्पत्ति का समर्थन है और जो हम सब में व्याप्त है तो कहा त्व अगण प्रयत दक्षिण कि तुम ही अग्नि प्रयत्माने जितेंद्रिय आत्मज्ञानी तो त्व अगण प्रयत प्रयत्माने प्रयत प्रयत्माने प्रयत प्रयत, प्रयत जितेंद्री आत्मज्ञानी दक्षणम महादानी सबको सब कुछ देने वाले अतिशय निर्मल करने वाले अक्सर पूजा हवन के बाद आप ब्राह्मण को जो यज्ञ के आचार्य आते हैं उन्हें दक्षिणा देते हो पूजा के बाद तो दक्षिणा का अर्थ होता है मुझे निर्मल कर दो मुझे पवित्रता का दान दो ना क्या पहचान लाते हैं उसे पैसे दे तो कहा तुम अग्नि प्रयत दक्षिणम कि तुम हे अग्न हमें जितेंद्रीय और आत्मज्ञानी होने का वरदान दो दक्षिणा दो अर्पित करो हमें पवित्र कर दो करने वाले हैं सचराचर को नरम माने जीव मात्र को वर में वर्म कहते हैं कवच को वर्म माने कवच हाँ वैसे शायद आजकल की भाषा में सूजन वगैरह जो हो जाती है उसको भी लोग कहने लगते हैं लेकिन वर्म माने वैदिक संस्कृत में है कवच है हाँ। न तो तम अगण प्रायत दक्षिणम नरम अर्थात जीव मात्र को हम सबको वर्मेव एक ऐसे कवच को धारण कराओ आत्मा हे यज्ञ स्यूतम जैसे किरण किरण बुनकर तुम भस्मी के कणों से अन्न के दानों को प्रकट करते हो और पुनः उन्हीं को जलाकर किरण किरण बुनकर उन्हीं कणों को फिर हमारे शरीर को एक रूप देते हो बुनते हो तो ही आत्मा ही यज्ञ आज इस शरीर को सामग्री व धारण करो और हमें किरण किरण एक बार फिर उस शरीर को धारण कराओ जो कवच का रूप धारण करे हमें आवागमन से मुक्त करे क्योंकि इसको थोड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा हम सोच रहे थे पांचवें ऋषि के बाद से हम इसमें प्रवेश करेंगे लेकिन इस ऋषि ने हमें यहीं से प्रवेश दिया है तो हम यहीं से लेंगे तो शिवतम किरण किरण बुनते हुए परिपासी परिमाने व्यापकता से पासी नित्य स्वरूप को प्रदान करते हुए हर ओर से रक्षा करते हुए विश्वता हा, विश्वता शब्द का पहले भी हम व्याख्या कर चुके हैं वि विगत और मृत्यु मृत्यु से रहित क्षण भंगुर सचराचर जो पुनः जीवन तो उठता है तो लक्षार्थ हम संसार को भी विश्व कहते हैं लेकिन विश्वता का अर्थ क्या है विगत स्वा मृत्यु से रहित करते हुए हमें उसी प्रकार बुनो जैसे भस्मी से अन्न में बुना जैसे अन्न से एक शिशु का रूप प्रदान किया आज फिर यज्ञ करो और हमें बुनो ऐसे बुनो कि हम उन ज्योतियों के कवच में व्याप्त हो हो जाए कि जहां पृथ्वी से आकाश तक हमें एक में कवच मिल जाए जिससे हम माया में भी बिना शरीर के रह सके इच्छाधारी अवस्था होती है प्रथम जो होती है ये उसी की ओर इनका संकेत है तो कहा स्वाद उदमा उस अमृत का स्वाद आज हमको भी मिले यो जो वसतु जो वास करता है जो वासी है जो सब में व्याप्त है स्योन, स्योन माने सुंदर मनोहर मंगलकारी है क्री, ऐसे उस अमृत को हमारे जीवन में प्रकट करो जीव याजम हम जो जीव हैं हमें यज्ञों के द्वारा यजते हाँ यज्ञों से उपाकृत करते हुए सोमपा सोपमा है ना सोपमा है नोपमा शब्द का अर्थ है स उपमा ऐसी उपमा के सदृश कैसी उपमा के सदृश दिवा हम भी सूर्य के सदृश उस ज्योतिर्मय स्वरूप को प्राप्त हो जाए अब इस ऋचा को थोड़ा सा हमें विशेष रूप से स्पष्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक तो हम अपना परिचय ले रहे थे ऋषियों से अब हम आगे की राह से भी परिचित हो रहे हैं आप ने कहा कि मनुष्य जो पैदा हुआ है वो मृत्यु को साथ लेके आया है ये ऋचा कह रही है नहीं ये सत्य नहीं है हमने जन्म लिया था कि ये मेरे शरीर के कण जो भस्मी से राख थे महिला थे दुर्गंध थे वही तो था ही अभी हम पिछली ऋचाओ में इसी की पढ़ के आ रहे हैं उसी को ब्रह्म ज्वालाओं ने यज्ञ कर ज्योतियों में लौटाया और जब उस दुर्गंध का खा, खाद का किरण किरण उनको ज्योतियों में लौटा करके जब बुना तो सुंदर पुष्प में बुना रसीले फल में बुना वनस्पतियों में बुना और वो यज्ञ की ज्वालाएं उन्हें बुनती चली गईं और फिर उन्हीं वनस्पतियों को मेरे शरीर में पुनः ज्योतियों के रूप में परिणत कर इन्हीं ब्रह्म अग्नियों ने जब उन किरणों को बुना जैसे बोरे को बुनते बुनते गए और एक शिशु के रूप में मैं प्रकट हुआ और आज भी जीवन की हर सांस प्रत्येक प्रतिक्षण आज भी मुझे यज्ञ के द्वारा ही प्राप्त होती है यज्ञ नहीं तो जीवन नहीं है यज्ञ से ही सचराचर की उत्पत्ति है और आत्मा ही यज्ञ है ये यज्ञ है बाहर जो करता हूं वो नैमितिक यज्ञ है इसी को की ओर अपने को प्रेरित करने के लिए हम वही यज्ञ करते हैं नित्य करते हैं इसीलिए करते हैं कि प्रती क्षण मेरा ध्यान अपने अंतर यज्ञ में समाधि रहे तो ये क्या है ये मार्ग कैसा है इसका विस्तार यूं तो हमने बराबर हर रिशा में किया है लेकिन आज आप कहते हैं स्वामी जी वो बीसा यंत्र सिद्ध करें कि श्री यंत्र सिद्ध करें कहा ये सब कुछ नहीं है साधना का अर्थ था अपनी ही आत्मा में जाकर ब्रह्मरंध्र के जरिए उसमें समाधि होना जिसे मेडिकल साइंस में फीनेल बॉडी कहते हैं क्योंकि वही सारे शरीर के एक एक कोष का नियंत्रण करता है वही उसका सृजक भी है और उसको रूप देने वाला है हमने पहले भी आपको बताया था कि जब कोई शिशु सबसे पहले गर्भधारण होता है तो उसके शरीर का कोई कोष जो भी बनता है वो ब्रह्मरंध्र में जाकर बनता है और उसमें उस क्षण का ग्रहों का चित्र होता है जीव का अपना अतीत का रूप का एक चित्र होता है और एक माता का चित्र रहता है और एक स्पर्म के द्वारा पिता का चित्र होता है ये चारों चित्र जब जुड़ते हैं तो एक डीएनए बनता है जिसे आज मेडिकल साइंस में मैं डीएनए इसलिए कह रहा हूं हां यूं तो मैं ऐसे क्रांति बिंदु कहूंगा बनता है और उसके पास ऐसे ही बिंदुओं की ईंटें बनती हैं और वो शरीर बनता है आज हम बड़े ही स्थूल स्तर पर डीएनए को जान पाए डी एक वो महासागर है कि जिसको जब जैसे जैसे हमारा विज्ञान खोलता जाएगा तो हम आपको बता पाएंगे कि जब आप पैदा हुए थे उस वक्त ग्रहों का भी प्रकाश का स्वरूप क्या था क्योंकि उसका भी अंकन इसी में होता है ज्योतिष मूलता यहीं से चलता है जो दुर्भाग्य से अब वहाँ तक हमारी व्यवस्था पहुँच नहीं सकती एक महाप्रलय के बाद तो इसलिए हम जन्म किस समय से चलते हैं अन्यथा ज्योतिष का जो मूल आधार है वो यही है जो वैदिक ज्योतिष का है आ प्री वैदिक एरा का जो है वो यही है तो और उसी के कोषों से संपूर्ण शरीर मेरा बना है तो ये शरीर पहले भस्मी के कणों में था दुर्गंध था फिर ये फलों और वनस्पतियों का रूप पाया लेकिन इसमें ना तो कभी पेड़ों की सुगंध आती है न कभी वो दुर्गंध है क्योंकि हर बार जब ये पवित्र होता है तो ये रूप रस गंध स्पर्श और अतीत के ज्ञान को उसके स्वभाव को सबको भस्म करके एक नया रूप पाता है और ये शरीर हमारा इसका प्रत्येक कण इतना मेरे शरीर में कितनी शक्ति है मेरे देह में तीन बल है देह बल आत्मबल मनोबल ये तीन बल हैं। दे बल मनोबल और आत्मबल तो ये जो कण हैं, ये जो कण हैं, मेरे शरीर का एक एक कोष जो है ये सब एक जैसे हैं, समान हैं। यहां तक कि जीव का स्वरूप भी यही है उसको भी इसी रूप में ढलना होता है उसे अपने पिछले रूप को खोना पड़ता है। और इस प्रकार एक नई सृष्टि होती है और मेरा जन्म होता है तो प्रश्न यह है कि मेरा जो शरीर है इसका एक एक कोष ब्रह्मरंध्र से बंधा हुआ है और सारे शरीर में एक समान ऊष्मा है एक ही जैसा स्वभाव है एक ही करंट दौड़ रहा है लेकिन यह मेरे नियंत्रण में नहीं ब्रह्मरंध्र के नियंत्रण में है जिसे पीनियल बॉडी हम अब यह है कि यदि जीव इस देह बल को पाने के लिए मनोबल का सहारा ले तो उसे ब्रह्मरंद्र में प्रवेश करना होगा इसी को हमने साधना पूजा और समाधि कहा है यह नहीं कि यहां ज्योति देख लो वहां फलाना देख लो हां क्योंकि हर एक को अपनी गद्दी दुकान चलानी है तो वह अपने अपने नाटक करेंगे रूप क्यों दिया क्योंकि आप शरीर का सर्वांग नियंत्रण चाहते हो आप कहीं आधे अधूरे रूप में तो जाना नहीं चाहोगे तो इसीलिए आप ही के जैसी मैंने मूर्ति बनाई क्योंकि साधना का अर्थ तादात्म है अद्वैत है तद्रूपता है सदृश्यता है सभी कुछ तो है रूप रस गुण स्वभाव तक वही धारण करना है मुझे तो ऐसी स्थिति में एक ज्योति या कोई एक यंत्र मंत्र मैं कहां से बना दू क्योंकि ये तो एक मनोवैज्ञानिक धोखाधड़ी एक विश्वासघात हो जाएगा भक्त के साथ ये तो ठगने की बात है उद्देश्य क्या है कि इस ऊर्जा का नियंत्रण मैं कैसे लू और आप में से प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में इतनी आणविक ऊर्जा है कि एक व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा को यदि हम नियंत्रित कर सकें तो इस पृथ्वी जैसे ग्रह को इतने बड़े विशाल प्लेनेट को हम हर तीन मिनट में महाप्रलय में एटम्स में डिस कर देंगे सब कुछ प्रलय हो जाएगी और ऐसा एक शरीर से हम दस वर्ष तक कर सकेंगे आप बताइए आपके पास कितना देवल है और भीख मांगते हैं कटोरा पकड़े दो वक्त की रोटी के लिए यहां यंत्रों फंत्रों की बात नहीं है ये धर्म है वो बात वहां हुई संप्रदायों में कि मेरे में वो सत्ता वो शक्ति वो ऊर्जा है हम सब में क्योंकि एक ही प्रक्रिया द्वारा एक ही यज्ञ के द्वारा हम सब प्रकट हो रहे हैं कि यदि मैं अपनी ही ब्रह्म अग्नियों के साथ अद्वैत कर जाऊं अंतर की यज्ञ के साथ तो मैं प्रवेश कैसे पाऊं तो धर्म ने कहा इसीलिए हमने आपको युगल सरकार दिए विष्णु लक्ष्मी हैं राधा कृष्ण हैं या रुक्मणी कृष्ण हैं सिया राम है भगवान राम की मूर्ति के साथ मां जानकी है कि युगल सरकार को गृहस्थ धारण करें अपनी पूजा में रामलीला में भी हमने जाना कि जगत एक नाट्यशाला है और मुझे अपने ही का निमित्त बनके जीना होगा आराध्य की सौगंध बनकर एक निमित्त धर्म है जिसे एक रामलीला के पात्र की तरह मुझे धारण करना है हाँ यदि मैं पति हूं तो मेरा मुझे श्री राम सौगंध है उसी भावना से पिता के प्रति पुत्र के प्रति भाई के प्रति मुझे राम सौगंध बनके पत्नी के प्रति मुझे श्री राम की सौगंध बनके जगत को निमित रूप से धारण करना है और अगर मैं स्त्री हूं तो मुझे जानकी की सौगंध बन की जीना है माता के प्रति पिता के प्रति सास के प्रति तो बाहर निमित्त धर्म है और भीतर स्वधर्म है आत्मधर्म है तो इस सबको एक यूनिफॉर्म लेवल देने के लिए हमने इतिहास गंभीर इतिहास के घटनाक्रमों को लीला महाकाव्यों में ढाला गुरुकुल में बच्चों को टोटल एप्लीकेशन देने के लिए और उनको उनका संपूर्ण स्वरूप बढ़ाने के लिए ना कि खाली हा ताली बजाने के लिए कि बाहर जब हम उनकी मर्यादा में उनके निमित्त होकर जी रहे हैं जैसे मंच पे पात्र वो जानता है मैं राम का अभिनय कर रहा हूं श्री राम नहीं तो मुझे डायलॉग भी उसी किताब के बोलने हैं अभिनय भी जैसे डायरेक्टर ने बताया है देना है कपड़े भी वही पहनने हैं अगर थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग खराब हो जाए तो क्या वो रामलीला में अपने आप को राम ही मान बैठे अथवा ये समझे कि ये नहीं मेरा ही है तो शायद वो कुछ का कुछ कर बैठे और यही भूल हम करते हैं ओम्र तमाम तो बाहर जब भक्त को श्री हरि के लक्ष्मी का रूप बनना है इन्हें नारायण के निमित्त सौगंध बन के जीना है उन्हें उस रूप को धारण करना है तो ऐसी अवस्था में मैंने आपको युगल सरकार अभी यंत्र-वंत्र नहीं दे रहा हूं ये तो बाद में काल अंतर में ठेके अलग अलग चलाने थे पैकेट मटेरियल भले वही हो कार्टन बदल दो तो यहां वो भाव नहीं है उसका मनोविज्ञान समझिए आप मैं चाहता हूं के भीतर बाहर आप एक ही मन स्थिति में जिएं जिससे मेंटली आप एब्नॉर्मल ना हों और कोई एब्नॉर्मल थाट लेके अपने आप को मिसलीड ना करें अब धीरे धीरे साधना में आप आगे बढ़ने दे चले गए और ब्रह्मरंद्र में आपको मूर्ति के बिना प्रवेश नहीं मिलता क्योंकि पहले हम आराध्य की मूर्ति को श्रद्धा आस्था के साथ वहां खड़ा करेंगे उसके बाद ही तो उस मूर्ति में तद्रूप होने के कारण हमें प्रवेश मिलेगा मेरा मुझ में प्रवेश बहुत सरल नहीं है और क्योंकि मुझे उसमें तात्त्म करना है प्रवेश करना है तो बाहर मुझे ये अनिवार्य रूप से उनका निमित्त बनके जीना ही पड़ेगा तो इसलिए अपने सौ में युगल मूर्तियां थी कि ध्यान में पूजा में अब उस जोड़ी को मैंने अपने परंध्र में स्थापित किया है विष्णु लक्ष्मी हैं एक व्यक्ति ने दोनों दंपति ने किया तब तो क्योंकि बाहर वो लक्ष्मी जी का अभिनय करना है उन्हें निमित्त धर्म को सौगंध बन के जीना है अपराध नहीं हो सकता है कि किसी से झगड़ा कर लें या किसी के लिए मन में कलुष ले आए तो ये लक्ष्मी जी वाला अभिनय तो खत्म हो गया है निमित्त भाव तो सड़ गया तो भीतर तो जा ही नहीं सकते लेकिन अगर मुझे भीतर जाना है तो कौन मेरे साथ बुरा कर रहा है कौन भला कर रहा है मुझे इसका भान नहीं लेना है मुझे तो अपने निमित्त धर्म को पूरे धर्म पूर्वक ईमानदारी से जीना है जिससे मेरा मेरे भीतर मुझे प्रवेश मिले और मुझे आवागमन से मुक्ति हो एक रहस्य है जिसे मेरा प्रयास है कि मैं बिल्कुल सरल कर दू क्योंकि यहां से ये लगता है ऋचाएं बदल रही हैं हाँ अब परिचय तो खूब हो ही गया हमारा हमसे तो अब आगे की राह भी जानू तो जब बाहर हम पूरी तरह धर्म पूर्वक निमित्त भाव से जिएंगे कोई अपराध नहीं करेंगे तो जब उनका निमित्त मैं जी रहा हूं ये श्री राम का निमित्त जी रहे हैं आप जानकी के रूप में जी रहे हैं तो धीरे धीरे मेरे ध्यान की ये मूर्ति परिपक्व होती हुई ब्रह्मरंद्र में स्वतः स्थापित होती है और उसमें हमारा सहज वास हो जाता है और कोई भ्रांति नहीं आती इसलिए तद्रूपता सा दृश्यता सा स्वभाव अपने आप आने लगता है जितने दिन बीतते हैं गहराई बढ़ती चली जाती है क्यों क्योंकि हम इससे विपरीत जो नहीं जी रहे और जब मेरा ब्रह्मरंध्र में वास होता है तो ये वही स्थान है जहां मेरी उत्पत्ति का क्षण आकर ठहरा हुआ है जहां मेरा मेरी अंतर आत्मा से मिलन होगा और अब वहां तक इस देह बल की इस रास्ते पर मुझे मनोबल के सहारे जाना होगा तो आत्म बल का दर्शन होगा और अगर सड़ी भौतिकता देखनी है तो भई बाहर की प्रतीकों को ही देख लो फिर भी, भीतर जाने का तो मतलब ही नहीं है और जब मैं अपने अंतर में पहुंचूंगा तो यहाँ थोड़ा सा एक मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ आपके शरीर में ये जो ब्रह्मरंध्र है जिसे हमने पीनल बॉडी कहा है एंड नाउ वी हैव वेल स्टेब्लिश इट इवेन इन द साइंसेस पहले तो जब कहा था कि इस रेगुलेटर ऑफ दी रेगुलेटर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी तो मेरे ही साथी मुझ पर हंसे थे वो ये था कहा था कि मैं पागल हो गया हूँ लेकिन अब सारा विश्व मुझे मानता है इस मामले में भी कि यस पीनियल बॉडी इज़ द रेगुलेटर ऑफ द रेगुलेटर्स रेगुलेटर ऑफ ह्यूमन बॉडी और अब तो हमने हार्मोन भी इसके आइसोलेट किए हैं जो एजिंग फैक्टर को ख़त्म कर देते हैं उम्र बढ़ती रहती है आप उतने ही दिखते हो वगैरह वगैरह बहुत कुछ है इसमें वो छोड़िए वो विषय नहीं है तो ये जो पीनियल बॉडी है हमारा रंध्र है इसमें एक विशेषता ये है कि ये कॉस्मिक एनर्जी को जो नेचर में चलती है ये उसको रिटेन कर लेता है और ये दुनिया में अकेला रिटेनर है क्योंकि कॉस्मिक किरणें जो हैं पशुपथाग्नियाँ ये इस गिलास में भी नहीं बंद की जा सकती क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं एटम्स या एटम के बीच में जो स्पेस है वो उससे ट्रेबल फास्ट हो जाती है बाहर निकल जाती है ये सॉलिड है इससे पानी नहीं निकलेगा लेकिन वो किरणें इसके आर पार सहज ही चली जाएंगी। लेकिन पीनियल बॉडी एक ऐसा रिटेनर है जो उन किरणों को रिटेन करता है तो उसी से कॉस्मिक जो स्पार्क होते हैं विद्युत के शरीर में जिसके कारण जो भोजन आप लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन डाइऑक्साइड में और H2O पानी में कन्वर्ट होते हैं और उसी से एनर्जी एमिट होती है इनके मोमेंटम के घटने या बढ़ने का शरीर पर पूरा प्रभाव पड़ता है अब समझ लीजिए कि एक साधक भीतर प्रवेश पा गया एक उदाहरण दे रहा हूं और उसने प्रवेश पाते ही इनके कॉस्मिक स्पार्स का मोमेंटम अपने नियंत्रण में लेकर के इन्हें स्पेड इनको इनकी गति को कई लाख गुना बढ़ा दिया तो अब क्या होगा कि उसके शरीर का संपूर्ण कोश सारे कोश एक साथ ज्योति के कणों में एकाकार होकर के प्रकट हो जाएंगे इसी कवच की बात मैं इस ऋचा में कर रहा हूं जो अभी हमने पढ़ी है वर्मेव फिर से इसको पढ़ लो तो आगे बढ़े थोड़ा सा परिचय दिया है ये बहुत लंबे विषय हैं है त्व अग्नि सॉरी त्व अग्नि प्रयत दक्षिणम नरम शिवतम कि तुम ही अग्नि जितेंद्रिय और आत्म ज्ञानियों पर दया करने वाले जीव पर वरमेव उन्हें उस ज्योति के उस कवच को धारण करने के लिए श्यूतम जो किरण किरण ज्योति कणों को बुनता है यज्ञों के द्वारा परिपास विश्वता हा, और वो व्यापकता से बुनकर उन्हें विश्वता हा, वो नित्य स्वरूप प्रदान करता है आज मैं माया में बिना शरीर की क्यों नहीं रह सकता क्योंकि माया में जीव का स्थायित्व नितान्त असंभव है क्योंकि जीवात्मा की उत्पत्ति क्षीर सागर में स्पेस में पे ग्रेविटी में आते ही ये घुटने लगता है, इसीलिए प्रकृति उसके लिए शरीर का यज्ञ निर्माण करता है कि इसके भीतर एक छोटा सा सागर हो जिसमें वो रह सके लेकिन यदि मुझे ये ज्योति कवच मिल जाता है तो मैं पृथ्वी जल आकाश अग्नि कहीं पर भी अपने इस कवच के कारण कहीं पर भी अपने क्षीर सागर के स्थायित्व को बनाए हुए निर्द्वंद रह सकता हो तो इतनी बड़ी ऋचा अचानक हमारे सामने आई है तो इसलिए मुझे आपको थोड़ा सा परिचय देना पड़ा है हा और उसके बाद ब्रह्म सूत्र में भी आ जाएं, तो फिर हम लोग कथा में प्रवेश करें इसको हम फिर बार बार लेते रहेंगे जिससे आपको स्पष्ट हो जाए काश हम सब इसरा चल पाए और ये जीवन जो किसी का भी व्यर्थ ना जाए हम अपने आप को एकाग्र करें अंतर्मुखी करें और एक महान सत्ता सर्वशक्तिमान की हम में वास करती है हम बाहर का भटकना छोड़ें व्यक्ति पूजा से ऊपर उठें, और आत्म पूजा अर्थात देव पूजा में आए देव समाधि में आए हाँ ब्रह्म सूत्र खोल लें तीसरे अध्याय का प्रथम सूत्र है यह दो अध्याय हम बढ़ चुके हैं ब्रह्मसूत्र के भी क्या कह रहे हैं द्यु भवाद द्यू भवाद आयतनम स्व शब्दात् द्यू कहते हैं स्वर्ग को बैकुंठ को भवाद आयतनम और जो उत्पन्न होने वाला संपूर्ण सचराचर चारों तरफ हमारी व्याप्त है स्वर्ग और बारंबार बार प्रकट होने वाला ग्रह नक्षत्र जो कुछ भी सचराचर हमारे हर ओर है स्व शब्दात् आत्मा से ही प्रकट है आत्मा के अर्थों में ही जाना जाता है वह आत्मा जो मुझ में व्याप्त है वही सबका जनक है स्वर्ग इसका अर्थ है स्व स्व धन अर्घ क्या बना स्वर्ग स्व माने आत्मा अर्घ माने सीमा जो आत्मा की सीमा में सीमित हुआ जिसने भटकना बंद कर अपनी आत्मा श्री हरि को ही पहचान लिया और उसी का बाह्य जगत में निमित्त बनकर जीता हुआ जो आत्म जगत में उसी के साथ जुड़ करके उसी को अर्पित होकर जी रहा है वो क्या जी रहा है उस स्वर्ग जी रहा है और न धन अर्थ नर्क है जो आत्मा को धिक्कार कर अर्क माने सूर्य जो आत्मा रूपी सूर्य से रहित होकर केवल बाह्य जगत की भौतिकताओं को जी रहा है वो क्या जी रहा है वो नर्क जी रहा है तो कहा स्वशब्द से आप कभी ये मत करो कि वो सातवें आसमान में हैं वो बीसवें आसमान में हैं तो ये शब्द अलग है और वो अलग है ऐसा कुछ नहीं है ये सारे शब्द जो हैं ये आत्मपरक हैं उस आत्मा के प्रति हैं जो आप सब में यज्ञ का अधिष्ठित देव है यज्ञ बनकर विराजता है वही कुंठ वही कुंठ संधि विच्छेद करो वही माने विगत है जो त्याग दिया है जिसने कुंठ कुंठाओं को वो आज भी वैकुंठ जी रहा आगे भी वैकुंठ पाएगा वो तो इन शब्दों के अर्थों को समझने का प्रयास करें आप कि आगे भी जितने शब्द आए हैं वो जैसे हर संप्रदाय ने हर शब्द का अलग अर्थ कर रखा है तो ब्रह्म सूत्र और वेद कहते हैं ऐसा कोई भाव नहीं है कि क्या मैं उस ज्योति कवच को उदाहरण कर सकता हूं महाभारत की कथा में सूर्य को मिले थे कवच कुंडल हाँ कर्ण को सूर्यपुत्र कर्ण को मिले थे तो क्या मैं उनको मैं भी सूर्यपुत्र अर्थात आत्मा का पुत्र हो करके उन कवच को धारण कर सकता हूं उन ज्योतियों को शरीर बना सकता हूं क्योंकि ये शरीर इससे पहले भस्मी है समाज का त्याज ये मल है ये मत भूलो इस बात और यही ये यज्ञों के द्वारा किरण किरण बुन करके पवित्र पावन फलों और वनस्पतियों में लौटा और इसी को जब आत्मा ने यज्ञ किया तो इसने देह का रूप पाया है तो यह ज्योति क्यों नहीं हो सकता है एक सवाल है जब तक मैं अपने प्रति गंभीर नहीं होऊंगा मैं इसे जान भी कैसे पाऊंगा के फलाने ने ये कहा स्वामी जी ये कर लें फलाने सुबह से शाम तक आप सुनाते रहते हो हम सुनते रहते हैं तो हमें लगता है कि कोई मंजिल नहीं कोई राह का आता पता नहीं अब क्योंकि चलना है तो चलना है तो बावलेपन में चलो इधर चलें चलो वो चलें चलो ये पूजा कर लें चलो वो पाठ कर डालें नहीं इसे समझो ये महा महा महाविज्ञान है समझने का प्रयास करें और आज की ऋषा में अचानक एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया अभी तक तो हम वही पढ़ रहे थे तो हम अग्न अग्नि वागति हाँ और उससे पहले तो त्व अग्नि पायुर अंतरु अनिशंगाय चतुराक्ष कि तुम हे अग्नि यज्ञवे यज्ञों के द्वारा पायु कहते हैं मलद्वार को माहिर अनंतरों ना कि मल के अनंतर विसर्जित हो गए निशंगा दिशाहीन जिसका कोई लक्ष्य नहीं है ऐसे भटकते हुए दुर्गंध आदि को चतुरक्ष युद्ध से चारों ओर यज्ञों के द्वारा तुम ज्योतियों में उत्पन्न करते रहे उस दुर्गंध को सुगंध बताते रहे पतन को पावन करते रहे इसीलिए तो तुम पतित पावन कहलाए वो अचानक उस स्तर से हम लोग इस स्तर में आ गए हैं रिच आके हाँ तो थोड़ा गंभीरता से अब हमको लेना होगा जो सचमुच इस इसरा जाना चाहते हैं कि क्या मैं मेरा शरीर जिसका हर कोश मुझसे जुड़ा हुआ है अभी तो मेडिकल साइंस में भले हमने स्थूल रूप में इसको जाना है डीएनए को लेकिन आप जानते हैं ना कि आपकी थूक से भी हम डी ले सकते हैं आपके आंसू से भी वही ले सकते हैं पता चल जाएगा आप कौन है आपके बाल से भी ले सकते हैं जरूरी नहीं कि हम रक्त ले हैं, तभी डीएनए होगा और हम ये भी बता सकते हैं कि आपकी किस वंश के किस क्रम में है कौन आपका बेटा है कौन नहीं है तो क्यों क्योंकि सारा शरीर एक ही सूत्र में बना हुआ है ब्रह्मरंद्र में एक ही चित्र के साथ ये बनी हुई ईटें हैं और जीव का भी यही चित्र है इसलिए तो मेरा इन पर नियंत्रण है मेरे मन का भी इन पर नियंत्रण है क्रोध करता हूं तो खाली चेहरा नहीं कसता सारा शरीर ऐटता है क्या आपने कोषों से कहा था कि एंठो क्रोध में नहीं ऐठता है बह करता हूं तो एक खाली चेहरा ही नहीं कांपता सारी देह थरथर थर, -थर कांपती है हां तो ये ऑटोमेशन है तो यदि मैं ब्रह्म रंध्र पर नियंत्रण पालू तो इस शरीर के देह बल को मनोबल से अर्जित करता हुआ आग बल की चौखट पर मैं अनंत सत्ता पा सकता हूं और कहूं कि तप करके कहूं कि मुझे अमर पद दे दो तो किसी असुर को आज तक नहीं मिला असुर माने भौतिक पूजा है सुरत्व से हीन अपने से अलग पूजने की भावना खाली ये की अर्थ मत लगाई सुर माने देवत जब वो मुझ में ईश्वर है तो मेरी सुर संज्ञा है और जब मुझसे बाहर ईश्वर है तो असुर मैं उस स्वरत्व से परे हूँ तो मेरी असुर संज्ञा है ये मेरी ही बात है और आए अब भगवान राम की कथा में हा हम लोग इस लीला कथा को उसी प्रकार ले रहे हैं जैसे गुरुकुल में बालक पढ़ते हैं राम रावण संग्राम तक हम पहुंच गए हैं और प्रत्येक पात्र हम ही में जिया है हम में जी रहा है यह हमने जाना है दस इंद्रियों को रथने वाला दशरथ है मन दशरथ है तो तन अवध है और जब दस इंद्रिया दस मुंह बनी है और मन दशानन रावण बन गया है तो शरीर लंका हो गया है ये बुद्धि ये जीवात्मा ये सूरत मेरी महालक्ष्मी जगत माता उसी का अभिनय कर रही है गठगढ़ आत्मा श्री राम है और हमने विस्तार से एक एक पात्र को जाना है मेरा संकल्प शक्ति हनुमान है और भयंकर संग्राम में हम हैं सलोचना मेघनाथ का सर लेकर लौट गई है युद्ध कुछ दिन थोड़ी देर के लिए थम गया है सुलोचना है वो। वो भक्ति जो बाहर नेत्रों तक ही सीमित रहती है पूजा पाठ का भाव तो है लेकिन बाहर ही बाहर है भीतर नहीं जा रहा तो स्लोचना की भक्ति और तप मेघनाथ को बचा नहीं पाते और उसका सर कट जाता है भक्ति खो तीसरे लोचन की ओर ले जाओ त्रिनेत्र बनो तो राम मिल जाएंगे सुलोचना के बाद फिर रावण उसे अभी भी विश्वास है कि वो जीत जाएगा मेघनाथ मारे गए हैं कुंभकरण भी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं अहिरावण मही रावण भी मारे गए हैं माया के सारे छल ध्वस्त हो गए हैं और अंत में रावण भी आता है और वो राम के साथ युद्ध करता है दस सर हैं उसके बार बार भगवान उसके सरों को उड़ा रहे हैं लेकिन वो मरता नहीं उसके सर फिर आ जाते हैं सुना तुमने कि जितनी बार तुम सोचोगे कि ये नहीं करूँगा वो नहीं करूंगा ऐसा करूंगा अब मैं भगवान रास्ते पे चलूंगा हर बार जितने जितने पाप के सर तुम भी उड़ाओगे ये सर फिर आ जाएंगे तभी भीषण कहते हैं कि इसकी नाभी में अमृत है या नाभि का अर्थ आप खाली नाभि मत लगाइए किसी भी केंद्र को नाभि कहते हैं किसी भी व्रत की नाभि उसके भीतर होती है जहां से वह हर ओर से बराबर से नापा जाए इसी प्रकार पहे की नाभी वही होती है जहां धुरा लगता है तो नाभिका अर्थ यहां केवल नाभि मत समझिए कहा कि इनको मारने के लिए उस केंद्र तक पहुंचना होगा उसे उस केंद्र से हटाना होगा तभी ये रावण मारा जाएगा मन का रावण यूँ ना मारा जाएगा उदाहरण देते हैं एक लड़के को पकड़ के ले आए उसके घर वाले कहना स्वामी जी शराब बहुत पीता है और जब हम कहते हैं मत पियो मत पियो तो ज्यादा पीने लगता है तो हमने कहा भाई शराब पीते हो ये बात तो समझ में आती है लेकिन जब ये मना करते हैं तो ज्यादा क्यों पीने लगती हो बोला जी जितनी बारी शराब क्या नाम लेते हैं मेरे तलब जग जाती है तो बहुत बार जिन विषयों से आप बचने की कोशिश कर रहे हो देखना कहीं बढ़ावा तो नहीं दे रहे हो रावण सरों से न मारा जाएगा उसके उसके उदगम से उसके नाभि से उसको उन विषयों को हटाना होगा और जब मारा जाता है रावण तो युद्ध अपने समापन की ओर आ जाता है क्योंकि रावण नाभि में अमृत है और रावण की पत्नी का नाम क्या है मंदोदरी मंद माने ज्योति है उदरी माने उदर माने भेट में जिसके मंदोदरी नाम है उसका कि अपने अपने अंतर की ज्योतियों को ढूंढो तो ये मन दशानन से दशरथ हो जाएगा और तुम लंका की सड़ांत की जगह अवध माने जिसका कोई भी वध न कर सके अवध जो वध से परे है जिसका वध नहीं किया जा सकता तुम वो अवस्था पा जाओगे मानस मेरी कहानी है उसके सारे पात्र मुझ पर वास करते चारों ओर हाहाकार मच गया है लेकिन सूरत जो लंका तक जो पहुंची हमारी सुधी जानकी आज उसकी क्या अवस्था है प्रायश्चित की अग्नियां क्या छोड़ पाएंगी उसको यहां से हमारी कथा थोड़ा रूप बदलेगी ये कालांतर में जो कथाओं का संकलन हुआ उससे हटके है और इसको जानना भी जरूरी है जिससे कि आप अतीत के इतिहास को भी जान सकोगे वहाँ ऐसा कहीं कुछ नहीं था सप्तीपति दशानन रावण अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया है थोड़ा ऐतिहासिकता में भी चलेंगे राम की विजय हुई है लाशों के अंबार में राम खड़े हैं चारों ओर अशरों के शव जल रहे हैं चील कौए चिल्ला रहे हैं गिद्धों के झुंड पर आक्रमण कर रहे हैं और राघवेंदुर में खड़े हैं माओ एक पत्थर की शिला से आज उनके सामने राम रावण युद्ध से भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि राघवेंद सोचो एक दस्यु के द्वारा अपहृत नारी के प्रति धर्म का समाज का न्याय का नीति का क्या निर्णय होना चाहिए उसे दूषित कहकर अस्वीकार करते अथवा अंगीकार करे आज दो धर्मों के बीच में राम खड़े हैं उसे क्या करना चाहिए वो मात्र एक पति नहीं रघुकुल तिलक भी है भावी राजा भी है और बड़े जो करते हैं जनता में वही चलन होता है आज उसे निर्णय लेना है आज हमारा मती बुद्धि कितनी मैली है लौटने पर भी कुछ निर्णय भागी रह जाएंगे आसक्तियों का जीवन विशांतता के पीछे जोड़ना मेरे और तेरे करना विष के बीज बोना लौटना क्या आसान हो पाएगा जो जीते जी ना लौट पाया वो जन्म दर जन्म भटकता रहेगा इतिहास के मोड़ पर भी हमने अध्यात्म इस कथा को लिया है राघवेंद खड़े हैं कि राघवेंद सोचो जान की आने वाली होगी तुम्हारा निर्णय क्या होगा क्या वो परित्यक्ता होगी अथवा राम की अर्धांगनी बन राम के साथ अभ जाएगी आज राघवेंद्र को भी निर्णय करना है धर्म का निर्णय है ये हा सामाजिक दृष्टिकोण है इसमें नीति है न्याय है सभी कुछ समाया हुआ है ये कोई साधारण छिछली बात नहीं है राम के भीतर एक भयंकर युद्ध चल रहा है और ये युद्ध राम रावण युद्ध से भी बड़ा है क्योंकि उस युद्ध को तो राम ने जीत लिया इस युद्ध का परिणाम परिणति क्या होगी राघवेंश सोच रहे हैं और तभी गुरुकुल में वेद के वो क्षण याद आते हैं उन्हें जब उन्हें वशिष्ठ मुनि ने वेद की एक ऋचा पढ़ाई थी और कहा था राघवेन्द्र ये वो ऋषा है जिसका तुम ही व्यवहार जगत को इसका सत्य प्रदान करोगे अश्री ग्रमेंद्र गिरा रा ये वेद प्रथम मंडल के प्रथम ऋषि की है अश्री ग्रमेंद्र गिरा जोषा वृषभ पदे अश्री उत्पत्ति से रहित हुआ ग्रम विश ग्रह्मा ने विश ते गिरा जो तेरी जिब्वा पर आया हे महाशिव हे भोलेनाथ प्रति त्वाम और उसके बदले में त्वाम तुमने उदाह प्रति त्वाम उदासत तुमने संपूर्ण सचराचर को मोद मंगल और आनंद दिया निर्भय किया स्वयं विष किया और सबको निर्भय किया जीवन के सुखद क्षण प्रदान किए अजो वृषभ पतिम वही तो अजर अमर कथा बनी सृष्टि का मूल हुई क्या आज भी यज्ञ की ज्वालाएं समाज के त्याज्य विष का पान करती हैं और उन्हें जीवंत फलों और वनस्पतियों में लौटाकर फिर से जीवन का अगला क्षण प्रकट करती है राम ने निर्णय कर लिया है कि धर्म तो पतित पावन है किसी को अधिकार नहीं कि कोई किसी को पतित कहे आज सुबह से शाम तक हम दूसरों में बुराइयां और मैल खोजते हैं हम भूल जाते हैं कि इस मैल के संग से हम भी तो उतने ही मैले हो गए हैं राघवेद ने निर्णय किया है उसका निर्णय अपनी जगह पर है और अगले रविवार को हम जाने के निर्णय किया है आए पहले इस ऋचा को दोहरा लें तो हम अगने प्रयत दक्षिणम वरमेव स्यूतम परिपास विश्वत स्वादुष मो स्वाद वसत स्यूम कृषिवे सोपमा दिवाह कि तुम ही अग्नि हे आत्मा हे यज्ञ हे ब्रह्म ज्वाला मेरे अंतर में ज्वलित प्रज्वलित मेरे सत्य रूप में माता पिता कृष्ण के माता पिता कौन वसुदेव और देवकी और पालक माता पिता कौन नंद और शोधा वसुदेव अग्नियों का देवता आत्मा देवकी ब्रह्मजवाला ही तो हम सबकी मां है और जो पालते हैं माता पिता के रूप में विनंद और ये ही तो है उसी दर्शन को हमने कृष्ण में भी पढ़ा है तो कहा त्व अग्नि प्रयत दक्षिणम नरम वर में सचराचर को शरीर के कवच देने वाले मायाओं से रक्षित करने वाले जीव मात्र को देर देकर दे वाले और ज्योतियों से श्यूतम अब शरीर को किरण किरण ज्योतियों में यज्ञों के द्वारा भुन करके परिपासी विश्वता हम जो क्षणभंगुर हैं हमें उस अनंत की राह दिलाओ स्वाद उक्षमा स्वाद उस स्वाद को हम धारण करें उक्ष जो अमृत है जो ज्योति रस है जो सोम है यो वसतऊ और जो बस रहा है हमने स्यौन जिसके कारण ये संपूर्ण आनंद मंगल है ये मंगल दृश्य हैं ये सचराचर ये वनस्पतियाँ सब कुछ जो है याजम तेरे ही यज्ञों के द्वारा होता है यजते उसी से उठता है सो उपमा दिवा जो तेरी ही उपमा है ऐसे दिव्य रूप में ऐसे ज्योतिर्मय स्वरूप को हम सब पाएँ हम हे गोविंद हे आत्मा हे यज्ञ हम उस सत्य को धारण करें और हम सब सत्यनिष्ठ हों और उसी को हमने ब्रह्म सूत्र में भी लिया है क्या कहा है दीव भवात् आयतनम स्वशब्दार्थ कि स्वर्ग कहूं तो सचराचर